हालेलुया हम एक गाएंगे एक रिक्वेस्ट आया है गीत नंबर टू सेवेंटी सिक्स टू सेवेंटी सिक्स फल किसने दिया है ये हालेलुया एक गीत कितने लोगों को मालूम है टू सेवेंटी सिक्स कितने लोगों को आ कुछ कुछ लोग है जिनको आता है जोर ठीक है ना अच्छा गाना है विश्वास के साथ एक गाना को हम गाए हालेलुया I should've said. और उस समय को टून के लिए धीरे से क्या कर सकते हैं बजा सकते हैं लेकिन जोर से नहीं बजाना जोर से बजाएंगे तो कभी स्पीड में जाएंगे कभी पीछे जाएंगे होता है ना अभी पहले आपने क्या करना ट्यून सीखना क्यों सीखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे ताली बजाएंगे ठीक है ना एक और बार शुरू करें यह हो वीरे मेरा तू Good us और सॉन्ग का देख लेते अच्छा, समीप उसका इंग्लिश वाला ठीक है ना आप लोगों को आता होगा ना सब लोगों को तो आता है ना इसलिए सब लोग मिलकर वो गाना को गाएंगे ये गाने के पीछे कहानी आप लोगों को मालूम है ना ये गाना कैसे मशहूर हुआ था कैसे हुआ था टाइटैनिक है ना इसे सबको मालूम है टाइटैनिक जब डूबते वक्त उस समय जो गाया हुआ गाना है नियर अर माई गॉड टू दी हाल है चरण में क्या है जब मैं सूरज ताराओं सब को सबको पार करके उस खुशी का उस में मैं चले जाऊंगा तब भी मुँह से यही गाना गाऊंगा यीशु तेरे समीप में पाऊंग तुरी फूंगी जाएगी जब बदल जाएंगे इन सब को सूरज चांद ताराओं को पार करके जो चीर के जब हम लोग ऊपर जाएंगे हाल हमारा मुँह से यही गाना निकलने दे यीशु तेरे हाल लोइया धन्य प्रभु धन्यवादो प्रभु धन्यवादो प्रभु हाल लुइया प्रभु हमारा जीवन का हर पल यही बात हमारा मुंह से निकले प्रभु संसार का बीबी हमको आपसे दूर करने के लिए मौका ना होने दे पिता कभी नहीं होने दे पिता हमें शक्ति दे बल दे ताकि आपके साथ चलूं प्रभु आपके और करीब आ सकूं प्रभु के समान बन सकूं प्रभु हाल है और अधिक प्रेम करू उस प्रेम कर ऋषि से बन सकूं प्रभु हमें सहायता कर सहायता कर पिता प्रार्थना सुन ले धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं मेरे पास पिछले सेशन के बाद भी काफी सवाल आए थे मैंने पिछले सेशन जो मैं जो क्लास लिया था समझ में आया समझ में आए थे आप लोगों को ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोले स्पीड में बोले क्या स्पीड में तो नहीं अगर एक और बात है इधर जो हुआ हुआ क्लासेस का अगर आपको सीडी चाहिए तो हमने इधर जो क्लास अभी हुआ है इन सब क्लासेस का रिकॉर्ड किया गया है अगर आपको सी चाहिए तो आप किसको भाई नसीब को आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और मेरे क्या मैं इस बार तो अभी तो नहीं दे पाएंगे अभी, अभी मैसेज चढ़ाएंगे आप पूरा मैसेज डालेंगे अल वेबसाइट में ये सारा मैसेजेस अपलोड करेंगे आप उसमें से डाउनलोड कर सकते अगर नहीं आप लोग में से कुछ ले अगर आप लोगों को डाउनलोड करना मुश्किल है तो आप ना, क्या ना अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डाउनलोड करना मुश्किल है तो भाई नसीब को अपना नाम पास्टर का नाम आपने क्या करना है उनको देना है देने से अभी पास्टेस क्लास के लिए जब पास्टेस भोपाल में आएंगे उनको दे सकते हैं ना? ना लेकिन सीडी का और आपने बीस रुपया भी किसको देना है एक डीवीडी में आ जाएगा और बीस रुपया सीडी डी का एमपी थ्री क्योंकि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया एमपी थ्री का अगर आपको लग रहा है कि ये जो सवाल जवाब का भी है ना सवाल जवाब सब कुछ आया है अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे दोबारा सुनना है और इसका नोट बना कोई, कोई जरूरी नहीं है लेना है आपके ऊपर है ठीक है ना आप क्या कर सकते है ये सी को ले सकते है अगर नहीं अभी हमारे रसीब भैया इसको हमारे साइट में अपलोड करेंगे आप उसमें से अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो आप वो भी करते वो आपके है ठीक है ना अभी हम लोग जाएंगे पिछले बार क्लास लेने के बाद मेरे पास एक सवाल आए थे तब तो वो वो सवाल अच्छा लगा मैं सोचा कि सब लोगों को सामने भी वो सवाल बताएंगे उन, उन्होंने वो सवाल पूछे देखी ये में हम ईश्वर भी है भी भी है, ना? मैं आपको था ना, पूरे का पूरा कौन है पूरे का पूरे क्या भी है? भी है, ना? का पूरा पूरा परमेश्वर क्या अब फिर मैंने आपको इधर कार्ड शिवा को खड़ा किया था उसके बाद मैंने आपको बोले देखी अगर ये मसीह का उस बाहर का डांजा को जरा ऐसे निकाल कर देखेंगे तो अंदर क्या दिखे को उस ईश्वर का चमक एक जलक का आपको ना ऐसा आपको उदाहरण की तौर तो पर आपको बताए दे तब वो बेटी अगर मेरे से पूछे वो कैसे हमारे अंदर भी तो आपने बोला था परमेश्वर है नया मनुष्य है लेकिन हमारा तो कुछ अलग ही दिखता है यीशु का तो अच्छे से चल रहा है ना वही है ना किधर गया हमारा आंसी किधर है वही है ना सवाल हमारे अंदर क्या होता है तो ये दोनों तो कुछ अलग ही दिखता है ये शुक्रता तो अच्छा क्या बोलते कोई दिक्कत का बिना दोनों आराम से कैसे है वो सवाल पूछे वो उसके लिए जवाब के तौर पर आपको हमारे अंदर भी होता है ना हम तो है हमारे अंदर नया मनुष्य तो है पवित्रमा भी है ना हमने सीखा है ना हमारे अंदर क्या क्या है नया मनुष्य तो है नया मनुष्य मतलब अभी सिवा है ये पुरा सिवा भी है जो यीशु मसीह को स्वीकार करने का प्रभु करके स्वीकार करने के पहले का सिवा भी है उसको हम बोलते क्या है पुराना मनुष्य अभी परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया हुआ एक नया शिवा भी है ठीक है ना तो नया मनुष्य कौन है नया शिवा और उस शिवा के अंदर कौन भी है कौन भी वास करता है उस नया शिवा के साथ परमेश्वर आत्मा है ना पवित्र आत्मा भी क्या करते है वास करता है लेकिन दिक्कत क्या होती है हम यीशु का जीवन में जरा देखे ये मसी का मनुष्यत्व और परमेश्वरत्व में कोई दिक्कत नहीं है आराम से चल रहा है लेकिन हम में क्या होता है बहुत गड़बड़ी होते है क्यों गड़बड़ी होते है अब ध्यान रखना यीशु मसीह जो मनुष्य यीशु मसीह को क्या भी है जैसे हमारे अंदर स्व इच्छा है हमारे अंदर है या नहीं हमारे प्राण में क्या क्या है भावनाएं है फिर क्या है क्या क्या है आप लोग बहुत गोला गोला सीखा है ना बेताउ से है इच्छा शक्ति फिर भावना भावना इच्छा शक्ति और बुद्धि तीन बातें है ना हम यीशु मसीह को भी इच्छा शक्ति है या नहीं है आप बोलो मनुष्य यीशु मसीह को था या नहीं है आप बोलो लेकिन मनुष्य यीशु मसीह क्या करते है, अपना इच्छा शक्ति हमेशा पिता इच्छा के लिए क्या करते दे समर्पण करते या मनुष्य यीशु मसीह अपने आप को किसके समर्पण करते दे किसके लिए समर्पण करते देश्वर परमेश्वरत्व पर को मनुष्यत्व हमेशा परमेश्वरत्व के लिए क्या करते थे अपने आप को समर्पण करने के कारण कभी भी कोई टकराव नहीं दिखाते दिखते थे लेकिन हमारे अंदर इसलिए आपको मालूम है जब आखिरी गत बगीचा में भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है मेरी इच्छा नहीं वरण या शब्द बोलते हैं आपने पढ़ा होगा ना हो गत बगीचा में जब यशुमसीह का जो खून पसीने की तरह क्या आ रहा था बाहर नहीं है ना आपको मालूम है ना वो घटना मालूम है या नहीं है सब लोग तो ऐसे मुझे देख रहे जैसे पहली बार सुन रहे सुना नहीं है पढ़ी है क्या बहुत बार आप लोग पढ़े भी है ना क्योंकि ये सब बगीचा में उस पाप का उस सजा वो अपने ऊपर उठाने के पहले हम देखते पूरा मनुष्य यीशु में उस पाप का कठोर वो जो सजा सजा मतलब वो जो यीशु मसीह को मालूम है ये जो अपने ऊपर आने वाला दर्द नहीं है लेकिन पिता के साथ जो संबंध जो टूट जाएगा आपको में इसलिए हम को मालूम है जब क्रूस पर जब यीशु मसीह क्या चिल्ला रहे हे hey पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया जब पाप जब अपने पर ले लिया जब पाप बन गए यशु मसीह जब पाप बन गए सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपने मुंह को क्या कर दिया फेर लिया था पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर है परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम है कि पाप कितना भयानक है हम बहुत बार पाप को हल्का लेते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते वही परमेश्वर मनुष्य बनकर पूरा का पूरा मनुष्यत्व में खड़े होकर जब वो पाप हम अपने ऊपर लेते वक्त जब पाप बन रहा है आपको मालूम है ये मसीह क्या बोल रहा है मेरी मर्जी नहीं वरन किसकी मर्जी पूरी हो जाए मेरी मर्जी पूरी हो जाए अपना मर्जी नहीं कर रहा है हमेशा और आपको मालूम है से क्या बोल रहे मेरी खाना का यशु से क्या बोला मेरा खाना क्या है है ना हमने कल भी पढ़ा था ना यशु मसीह का खाना क्या था पिता के इच्छा को क्या करना है पूरा कभी भी वो टकराव नहीं आता ईश्वरत्व के लिए पूरा का पूरा मनुष्यत्व क्या है अधीन अपने सोई इच्छा से अधीन होने कारण कोई दिक्कत ही नहीं है हम आ, हम भी आराम से इसे जी सकते हैं लेकिन दिक्कत क्या है हमारे जीवन में हम लोग परमेश्वर पवित्रा तो है मेरे अंदर नया मनुष्य नया सिवा चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई में चलो समझ में आ रहा है ना लेकिन हमारे अंदर स्ट्रगल या वो जो परेशानी क्यों होता है क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य क्या चाहते हैं मुझे अपना मन में चलना है हम अपने सोई इच्छा से क्या चाहते है मुझे ना मन मर्जी में चलना है तब तो पवित्मा दुखी हो जाते हमारा नया मनुष्य भी क्या हो जाते हैं दुखी होते है, नहीं दुखी होते नया मनुष्य को भी क्या, क्या? नया मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं चलूं और मैं बढ़ जाऊं, ठीक है ना इसलिए हमारे अंदर क्या हो जाए वो टकराव रहते लेकिन आप लोगों को मालूम है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलते हो आपके अंदर में वो शांति रहते नहीं रहते फिर आपका मसीह जीवन कोई क्या नहीं है कोई मुसीबत का है ही नहीं आराम से आप चलेंगे चाहे वादी आने दो चाहे पहाड़ आने दो ना ये गीत भी हम गाते हैं ना पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुखमय रास्ता कुछ भी हो प्रभु आपकी मर्जी पूरा उस इच्छा के साथ वो समर्पण के साथ जब हम लोग चलते हैं हमें मसीह जीवन कोई दिक्कत होता ही नहीं है लेकिन हमारे जीवन में स्ट्रगल क्यों होता है हमारा दो करके हमेशा क्यों दिखता है क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य पुराना रास्ता चाहता है क्योंकि पुराना मनुष्य क्या है पुराना सिवा पाप का सारा टेस्ट को क्या किया है चखा हुआ है इसलिए वो क्या करते हैं अंदर बैठ के बार बार कभी याद दिलाएंगे वो पुरानी बातें हमारे पुरानी रास्ता कितना अच्छा था उस समय हमारा मन कभी कभी गया अगर हम आत्मिक तौर पर हम अगर कमजोर है तो हमारा मन कैसे लगेगा किसमें जाना है पुरानी रास्ता में जाना ठीक है ना इसलिए हमारे जीवन में क्या जाते है? वो स्ट्रगल आते रहते लेकिन हम देखते यीशु मसीह पूरा मनुष्य बनकर मेरे और आपके समान जब चलते वक्त यीशु मसीह परफेक्ट मैन कैसे बन गया है? अपना सोई इच्छा पूरा का पूरा किसका इच्छा के लिए समर्पित कर दिया है क्योंकि परमेश्वर का इच्छा मालूम है हमारा इच्छा से भी बहुत बहुत सिद्ध है इसलिए पढ़ेगा रोमी बारह का दो पढ़ो रोमी बारह का दो रोमी बारह का दो एक भी पढ़ो एक एक और दो पढ़ो इसलिए हे भाइयों इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण देकर विनती करता हूं मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर बिंदी करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित इधर लिखा है अपने शरीरों को जीवित और आ, पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान और करके परमेश्वर को भावदा हुआ क्या करना है इधर लिखा है कि हमारा शरीरों को कैसे जीवता आपको मान पुराना नियम का जो बलि है वो जीवदा नहीं था उसको एक बार काट दिया तो वो क्या आ गया मरा हुआ है लेकिन हमारा बलिदान का इसे रोज हम लोग क्या करते जाते समर्पण करते जाते जीवद बलिदान और आगे क्या ले हमारे जीवदा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है वो कैसे पवित्र एक और बार पढ़िएगा तुम्हारे शरीरों को अपने शरीरों को जीवित जीवित पवित्र पवित्र और, और परमेश्वर को भावता और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके बलिदान करके अगर आप ऐसे अपने आप को समर्पण करते जाएंगे तो आगे क्या होगा पढ़िएगा दूसरा इस संसार के सदृश ना बनो इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से अगर लेके तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए आगे जिससे तुम परमेश्वर की तुम परमेश्वर की भली और भावती और भावती और सिद्ध इच्छा सिद्ध इच्छा परमेश्वर की इच्छा देखो कितना अच्छा है भली है वो है ना अच्छा है या नहीं है भली है भावती है क्या भी है सिद्ध भी है ले, लेकिन इसलिए लेकिन अगर परमेश्वर अपना उस भली भावती और सिद्ध किसको बताएंगे किसको ही बताएंगे जो अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या करते रहते हैं? इधर लिखा है जीवित पवित्र और परमेश्वर का ग्रहण योग्य बलिदान करके जो अपने आप को समर्पण करते रहते हैं और इधर लिखा है कि जो ये संसार का सदृश क्योंकि जिस परमेश्वर ने संसल भी आपने मसीह मुसाफिर फिल्म में आप लोग देखा है या नहीं कहा प्रभु का दास क्या बोले तुम संसार में है लेकिन तुम किसका नहीं है संसार का हम संसार में रहते हैं हम इधर ही जीते हैं हमारा रोज भी उठना बैठना सब कुछ इस सर में लेकिन ध्यान रखे मैं इस संसार का नहीं हूं मैं किसका मैं किधर का हूं मैं स्वर्ग का हूं मैं स्वर्ग का क्या हो वारिश परमेश्वर का पुत्र है समझ में आ रहा है ना अगर आप उस, म, उस आपका जो दृढ़ता से अगर आप आगे एक एक दिन अगर आप चलेंगे तो क्या होगा परमेश्वर आपको क्या करते जाएंगे अपना इच्छा भली भाव दी और सिद्ध इच्छा आपको बताते जाएंगे फिर आपका मसीह जीवन आराम से चलेगा फिर आपका पुराना मनुष्य ज्यादा गड़बड़ी नहीं करेगा ठीक है ना वैसे आप जी सकते नहीं जी सकते आपको सहायता करने के लिए कौन भी है पवित्र आत्मा भी है ठीक है ना अभी उसके साथ में एक और सवाल आए थे पढ़िएगा पहला कुर तेरा का दस पढ़िएगा पहला को तेरा तेरह दस वो सवाल अभी क्लियर हो गया और किसी को इस बात में कोई सवाल पूछ सकते हैं किसी को कोई इस सवाल इसमें अभी जो ना बातों में अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं है सवाल किसी को किसी को अगर कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा ताकि आपको विषय क्या होना है मुझे मालूम है एक बहुत बड़ा विषय है तीन दिन में मैं प्रार्थना कर रही प्रभु मुझे सहायता कर ताकि मैं उसको क्या क्या बोला भी जो पांच लीटर का जो इसको ये चीज को मैं बिल्कुल दस अमल में बिल्कुल क्या करेंगे प्रेस करके ये करके आप लोगों को क्या करना है ये दो दिन में देने के लिए मैं कोशिश किया लेकिन मुझे मालूम है पूरी बातें आपको समझा नहीं सका लेकिन कोशिश तो किया है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु का मर्जी है तो प्रभु आगे आने वाले समय में हमें अवसएंगे हम इसको क्या करेंगे कोल कोल कर आपको बता देंगे जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं इसको और अधिक बहुत बड़ा विषय है लेकिन ये जानना भी जरूरी है तभी हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएंगे ठीक है ना पढ़िए परंतु टेन पढ़िएगा परंतु जब सर्वसिद्ध आया तो अधूरा मिट जाएगा आ, उसका नाउ नाव से पढ़िएगा नाउ से पढ़ो क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है इधर देख देखने इधर किसके बारे में बोल बहुत बार है ना आयत पढ़ते वक्त हम क्या नहीं होते है? पूरा का पूरा क्या नहीं करते पढ़ते नहीं ऊपर नीचे अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आना है तो आप एक आयत को ऐसे निकालने में नहीं आएगा आपको उसका ऊपर नीचे पढ़ेंगे तो उस आयत का क्या भी मालूम चलेगा आपको बैकग्राउंड भी मालूम चलेगा किस बात के लिए वो बात बताया गया इधर क्या लिखा हुआ है उसका नाव पढ़िएगा क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है इधर लिखा हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी हमारा भविष्यवाणी भी अधूरी है इधर किसके बारे में बोल रहे ज्ञान और भविष्यवाणी के बारे में बोले वो भी क्या है अधूरी हम पूरी बातों का क्या नहीं किया है भविष्यवाणी पूरी बात परमेश्वर में बताया नहीं है जितना इसलिए आपको माल वचन में लिखा है जो गुप्त बात किसका है परमेश्वर के परमेश्वर सारी बातें हमें खोलकर नहीं बताया है जो हमें चाहिए उतना ही बताया बस इसलिए आपको मालूम है हम क्या बनेंगे हमें नहीं मालूम लेकिन इतना मालूम है वो प्रकट हो जाएगा हम भी उनके समान होंगे हमारे शरीर के बारे में बताए कैसे होगा क्या हमें कुछ नहीं मालूम है ऐसे इसलिए इधर कि हमारे ज्ञान अधूरा है लेकिन आगे दिशा परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा आ, आगे आएगा तो अधूरा मिट जाएगा अधूरा मिट जाएगा जो ज्ञान और भविष्यवाणी जो आज हमारे पास थोड़ा सा भाग में मिला है ये क्या हो जाएगा हमको हटकर हमको पूरा का पूरा बातों का क्लियर पिक्चर आ जाएगा आज भी आपको मालूम है इटर्निटी या अनंत काल के बारे में भी उधर क्या होगा नया पृथ्वी नया आकाश में क्या होगा हमें नहीं मालूम है लेकिन जब हम बादलों पर उठा लिया जाएंगे उस सर्वज्ञानी परमेश्वर का जब हम चरणों में पहुंचेंगे फिर हमारे ये अधूरा ज्ञान सब क्या हो जाएगा मिट हम पूरे का पूरे प्राप्त करेंगे लेकिन इधर ये नहीं लिखा कि हमारा स्वभाव बदल जाएंगे नहीं हम वचन को क्या ना करें करेंट नहीं करना ठीक है ना क्योंकि कभी-कभी शैतान भी हमें क्या शैतान भी हमको मालूम है यीशु के पास कैसे आया था वचन लेकर आया और वचन को क्या कर दिया ये एक शब्द को निकाल दिया है ना आप लोग देख मालूम है ना वो घटना वैसे ही हम भी वचन पढ़ते कर कभी कभी क्या करेंगे वो वचन का सही अर्थ को ना समझने शैतान कभी एक शब्द उसमें से निकाल देंगे हम वो देखते ही चलते रहेंगे आखिर में हमारा ही धोखा हो जाएगा ठीक है इसलिए उस बात को ध्यान रखें इधर लिखा आप आपने बताया कि हमारा शरीर ही शरीर ही आमद के टाइम बदलेगा तो अगर स्वभाव नहीं बदला तो क्या वो उठाया जाएगा या नहीं कृपया बताएं आपको मैं सुबह का सेशन में ही ये सवाल आया था आपको मैंने बताया बहुत बार हमारी अंदर इच्छा है कि परमेश्वर क्या करे हमें हम मैं तो ऐसे क्या करेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं टेढ़ा मेढ़ा अपना मन मर्जी से चलते रहेंगे फिर आप तुरी फूंग फुंक, फूंगते वकत क्या कर लेना प्रभु हमें क्या करना हमें बदल के ले जाना अगर प्रभु हमें बदल के ले जाएगा तो क्या बाकी लोगों के साथ परमेश्वर अन्यायी तो नहीं कर रहे है। हमने अभी का सेशन में भी हमने सीखा है परमेश्वर क्या है न्याय ये किसी के साथ क्या नहीं करता है पक्षपात नहीं करता है देखिए हमारे पास वचन है हमारे पास प्रभु के दास है हमारे पास क्या है पवित्र हमारे अंदर कौन वास कर रहा है पवित्र पर आत्मा परमेश्वर मेरे और आपके अंदर जब वास करते वक्त भी इतना होने के बावजूद भी संगति है युद्ध कैम्प है सब कुछ है होने के बावजूद भी मेरे स्वाव इधर नई बदल रहे तो क्या स्वर्ग में जाकर बदलेंगे अब सोचो स्वर्ग में बदलेंगे स्वर्ग में ऐसे युद्ध कैंप नहीं है भाई स्वर्ग में क्या नहीं है युद्ध कैंप नहीं है स्वर्ग में क्या भी नहीं है कोई संगति जैसी तरह होते है ना बेदारी मीटिंग सब उधर नहीं है अच्छी तरह ध्यान रखना इसलिए यशु ने क्या बोला है जो मुझे जो प्रभु करते वो क्या नहीं होगा है ना वो आए तो आपको मालूम है मैंने पढ़ो एक बार पढ़ो मत्ती हाँ पढ़िएगा जो मुझसे मत, मति सात का इक्कीस पड़ेगा जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु यश मसीह क्या कर सर्वशक्ति मान परमेश्वर मानुष्य बनकर आकर वो बोले आप लोग ये जो अभी आप लोग देखा था ना हॉल्स का वगैरह वो जो फोटोज देखा ना अभी प्रभु का दास दिखा था देखा नहीं देखा परमेश्वर जराइलियों को चेतावनी दिया था, व्यवस्था दिया है अगर तुम मेरे आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा सात गुना तेरा पाप के अनुसार क्या करेंगे? आप लोग बाद में आप लोग पढ़ के पढ़ सकते ड्यूट्रोनमी ग्यारह अध्याय उसके बाद व्यवस्था विवरण ग्यारह अध्याय इक्कीस अध्याय लेबिकस लेबिकस 26, 26 अध्याय ये तीन अध्याय आप पढ़ के देख सकते हैं उधर परमेश्वर के आत्मा परमेश्वर जो व्यवस्था देता कर, कैसे साफ साफ तरीके से किसको बता रहा है इसराइलियों को बता रहा है अगर तुम मेरे आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो तुम ये नहीं सोचना तुमको माफ आ जाएगा समय है सुधर जाओ सुधर जाओ परमेश्वर लेकिन दुःख की बात है परमेश्वर बार बार चेतावनी देना के बाद भी क्या नहीं किया उन लोगों ने परमेश्वर का चेतावनी को क्या किया तुच्छ तुझान जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे ही परमेश्वर किसके साथ किया है इसराइलियों के साथ किया है अगर मूसा के द्वारा अच्छी तरह ध्यान रहा मूसा के द्वारा पुराना नियम व्यवस्था परमेश्वर ने किसको दे दिया अच्छी तरह ध्यान दिया आप लोग अच्छी तरह यह बात को समझना पुराना नियम का व्यवस्था परमेश्वर किसके द्वारा दिया अपने दास मूसा के द्वारा मूसा का मुंह द्वारा दिया इसलियो को दिया इसलियो लोग जब वो बात को टुकराया तब क्या हो गया परमेश्वर जैसे बोला वैसे ही उनके साथ किया हम इतिहास पढ़ते वक्त इजरायली लोग जो आज इतिहास में जो कड़ा है मेरे लिए आपके लिए एक सबक है एक लेसन है कि अगर मेरी बातों को टुकराएंगे तो ये होगा अगर समझ लो पुराना नियम का व्यवस्था को टुकराते वक्त अगर उनके ऊपर ये सजा हुआ तो मूसा ने बोले दे मेरे जैसे मेरे समान एक भविष्य तो आएंगे मूसा बोले नहीं बोला था मूसा अपडियेगा उसके लिए आयत पड़िएगा क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हम अपने आत्मिक जीवन को है ना बहुत हल्का ले लेते एक मिनट मैंने वो आयत मैं दे दूंगी परमेश्वर मेरे सामान एक प्रॉफिट को खड़ा करेंगे वो आयत आपको किसी को मिला है तो बता दीजिए एक आय थे व्यवस्था विवरण 18 का 15 ये एक मिनट कोई एक पढ़िएगा तेरा परमेश्वर तेरे मध्य से हाँ वो आयत व्यवस्था विवरण पढ़िएगा वो आयत भी आप लोग बोलिएगा बाइक में बोलिएगा एक और बार 18 का 15 पंद्रह व्यवस्था विवरण 18 का 15 पंद्रह पढ़िएगा तेरा परमेश्वर यह तेरे मध्य से इधर लिखा है पर देखिए अच्छी तरह ध्यान रखना मुंह क्या बोला तेरा परमेश्वर आ यहोवा यहोवा तेरे मध्य से आ अर्थात तेरे भाइयों में से आ मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा आ तो उसी सुनना उसी की क्या करना सुनना और ये तेरी उस विनती के अनुसार होगा आ जो तूने होरे पहाड़ पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी आ, मुझे और, ना आ, तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊँ आगे तब युवा ने मुझसे कहा आ, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के में से आ, तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा आ, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा आ, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा न, वही वह उनको कह सुनायेगा और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा हाँ। मैं उसका हिसाब उससे लूंगा परंतु बस इतना काफी है इधर आप ध्यान रखना ये जो आयत पिछले में मैं इस विषय में मानन कर रहे देखिए ध्यान रखिये मूसा जब उस होरे पहाड़ के पास जब परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया मूसा को जब व्यवस्था दिया था आपको मालूम है जब परमेश्वर का महिमा जब थोड़ा सा उतर आ गया पूरा पहाड़ क्या कर रहे काम थे उस समय उन लोगों ने आग और वो सब को देखा तो उन लोग एकदम क्या करने लग गया उन लोग ऐसे चिल्लाने लगे ना उसका उन लोग क्या बोले उसका 16 पड़िएगा परमेश्वर क्या बोल रहा है ये आ? तेरी उस विनती के अनुसार होगा आ? जो तूने होरे पहाड़ के पास आ, सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी आ, उन लोगों ने उस से क्या बोले थे मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना आ, और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े आ, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं वो जो बेड़ आग और वो जो महिमा का थोड़ा सा झलक देखते ही इजरायली लोग चिल्लाने लगे कि हे परमेश्वर हमको दोबारा क्या नहीं करने बातों को नहीं सुना हम क्या करेंगे मर जाएंगे तब परमेश्वर ने क्या बोला मैं आप लोगों को वैसे ऐसा बहुशोधकता को क्या करेंगे कड़ा करेंगे उस समय बात कैसे करेंगे बिल्कुल हलीमी धीमी आवाज से बोलेंगे ये मसीह को जरा देखे उस मत्ती पांच अध्याय से जब पहाड़ में जब ये बैठकर जब वचन बता रहा है ना आपको मालिम है ना मत्ती पांच छ सात आठ अध्याय है ना उस होरे पहाड़ के ऊपर मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या दिया व्यवस्था दिया वो व्यवस्था देने वाला वही परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर पहाड़ के ऊपर बैठ कर क्या कर रहे है कैसे बता रहे अभी कोई आग नहीं है देखने के लिए देखने के लिए क्या नहीं है आग नहीं है महिमा कुछ नहीं दिख रहे धीमी आवाज़ में किसको समझा रहा है अपने लोगों को अपने चुने हुए लोगों को बता रहे अगर पुराना व्यवस्था को मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था को टुकराते वक्त उनको परमेश्वर ने इतना भारी सजा दिया तो भाइयों बहनों ध्यान रखना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर मेरे और आपका बीच में धीमी आवाज से अपना आवाज जब बोल दिया है ये जो मति मती अध्याय आप जरा पढ़िएगा उधर क्या लिखा है एक और बार मति आठवा अध्याय मति आठवा अध्याय आठ का इक्कीस से सात का इक्कीस से माफ करना मत्ती सात का कई से पढ़िएगा जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है दीमी आवाज से मनुष्य बनकर मेरा और आपके समान मनुष्य बनकर आकर हमसे बोल रहा है कि जो कोई हाँ पढ़िएगा जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है आ उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता, स्वर्गी पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते आगे पढ़िएगा उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे hey, प्रभु हे प्रभु हे hey, प्रभु हे प्रभु, hey, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला अद्भुत काम ने बहुत किया है आगे और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया बहुत से आश्चर्य कर्म किया है आप लोग इधर बैठे हुए लोग भी आप भविष्यवाणी कर, करेंगे आप ने, क्या करेंगे आप अच्छा गाना गाएंगे आप सब कुछ करेंगे दूसरों को चलाने अच्छा के लिए सब कुछ आपके अंदर इच्छा है लेकिन ध्यान रखे इधर आगे क्या है तब तेईस में तब क्या बोल रहे हो उधर मैं उनसे खुल तब मैं उनसे खुलकर हाँ, कह दूंगा कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना मैंने तुमको कभी वो जो शब्द है कभी नहीं जाना है देखिए ध्यान रखना इस वचन को क्या ना करे हल्का ना ले परमेश्वर स्वयं हमारे सामने आकर बातें कर रहा है समझ में आ रही यह वचन कौन बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है अगर पुराना व्यवस्था को टुकड़ा वो लोगों के साथ परमेश्वर ऐसा किया तो मैं और आप इस वचन को हल्का लेंगे तो भाइयों बहन कितना भारी पड़ेगा इसलिए वचन बार बार को चेतावनी दे रहे धोखा ना खाओ धोखा ना खाओ परमेश्वर प्यार अकेला नहीं परमेश्वर क्या भी है भस्म करने वाला आग भी है। और आपको मालूम है परमेश्वर क्वेश्चन बताए अगर को परमेश्वर ने नहीं चोड़ा तो हम जो साटेगे अगर हम फल नहीं लाएंगे तो काट कर फेंक देगा मसीह जीवन को हल्का ना ले इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह कैसे आ रहा है चोर की तरह आए किसी को मालूम ही नहीं चलेगा यीशु मसीह कैसे आएगा आप दुनिया में अपना मनमर्जी करते हुए पाप का दास बनकर पाप में अपना जीवन मजा लेते रहेंगे तो ध्यान रखना चोर की तरह आएगा आप किधर रह जाओगे वो तुरी उन्हीं लोगों को ही सुनाएगा किसको सुनाई देगा जो उस पवित्र आत्मा का इधर लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा का चलाये चलने वाले लोग ही किसका संधान होंगे नया जन्म पाया है बोलकर आपने यीशु मसीह को क्या किया है ग्रहण किया बोलने से आप परमेश्वर का संदान नहीं बनोगे आपको किसका अगुवाई में चलना पड़ेगा किसका चलाए में किसका अगुवाई में चलना पड़ेगा परमेश्वर की आत्मा का चलाए में चलना पड़ेगा तब जाकर आप परमेश्वर का संदान बनोगे इसलिए आप अपने जीवन को आप लोगों का नौजवानी का जीवन है ध्यान रखे इस जीन को आप लोग ना टुकराए इसको हल्का ना ले परमेश्वर ने आपको एक जीवन दिया एक अवसर दिया है परमेश्वर का प्रेम को देखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर आपको दिया इसलिए आप लोग अगर इस अवसर को अगर आप टुकराएंगे तो बहुत भारी पड़ेगा इसलिए ध्यान रखिएगा। मेरे और आपका जीवन परमेश्वर का मर्जी कैंसर पढ़िएगा हम लोग आज सुबह भी देख रहे थे आप लोग को कुछ आयते भी पढ़ने के लिए बोले दे रोमी ठवाध्याय छेवाध्याय रोमी छवाध्याय छे का एक से पढ़ेगा हमले सुबह ये दूसरा अध्याय में हमने ये सीखे थे कि तो हम क्या कहें? आ, रोमी छे हम लोग आज सुबह हमने ये दूसरा अध्याय में हमने पढ़े थे कि हम पाप में मरे हुए थे और परमेश्वर ने क्या किया है हमें जिलाया किस कैसे जिला यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया है ना यीशु मसीह में जिलाया ना हमें स्वर्गीय स्थानों में बिताया गया अभी उसमें हम लोग और देखेंगे रोमी चेवाध्याय उसका पहला आज से पढ़िएगा हाँ। तो हम क्या कहें तो हम क्या कहें क्या हम पाप करते रहें क्या हम पाप करते रहे ये किससे बोल रहा है जो विश्वासी जो परमेश्वर को क्या किया है ग्रहण किया हुआ विश्वासी से बोल रहा है कि क्या हम पाप करते रहे हम बहुत बार और आगे क्या लिखा है अनुग्रह बहुत हो अनुग्रह बहुत अभी सवाल भी आता है कि क्या हम पाप करने के बाद परमेश्वर माफी मांगेंगे तो हमें परमेश्वर माफ करेगा हम ना बार बार सवाल आया है ना इधर प्रभु का आत्मा वचन में क्या बताए क्या आप पाप में अपना जीवन बिताते ही रहेंगे और बोलेंगे अनुग्रह बहुत है मैं माफी मांगूंगा मैं रो रो के माफी मांगूंगा प्रभु मुझे माफ करते रहेगा क्या हम अनुग्रह का मजाक उठा रहा है बहुत बार हम जीवन में जरा देखे प्रभु की आत्मा का हम कितना मजाक उठाते हैं एक बार असली रिपेंडेंस क्या होता है गलती किया तो असली रिपेंडेंस या पश्चाताप का मतलब क्या होता है मैंने गलती कर दिया मुझे मालूम है मेरे जीवन में, में गलती हुआ असली रिपेंडेंस पश्चाताप क्या होता है प्रभु आगे से मैं क्या नहीं करूंगा दोबारा उस गलती एक मन फिराव मन फेरना है मुझे वो गलती नहीं चाहिए लेकिन हमारा क्या नहीं होता है मन फिराव नहीं होता है हम माफी मांगेंगे फिर वही रास्ता में चलते रहेंगे थोड़ी देर राहुल चलेंगे गंदगी में फिर माफी मे फिर भी मुड़कर नहीं आएंगे वही रास्ता में चलते चलते चलते हम बोलते प्रभु मुझे माफ कर मैं कुछ भी गलती करते रहो प्रभु मुझे माफ करता रहा नहीं इधर क्या लिखा है एक और बारह एक, एक और बार पढ़िएगा तो हम क्या कहें तो हम क्या कहें क्या हम पाप करते रहें क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो अनुग्रह बहुत हो कदापि नहीं परमेश्वर की आत्मा बोल रहे कदापि नहीं ये नहीं है आपका सोच ये नहीं है आगे पढ़िएगा ऐसा नहीं होना हम जब पाप के लिए मर गए हम जब पाप के लिए मर गया पहले मैं पाप में मरे हुए थे अभी मैंने किसके लिए मर गया पाप के लिए मर गया मेरे मन में क्या हो गया वर्ग मतलब क्या हो गया माउथ का मतलब क्या हो गया अलग होना है ना मैं पाप से क्या हो गया जब अलग हो गया अभी मेरा मन उस पाप का इच्छाओं का अभिलाषाओं को चकने के लिए मेरे अंदर क्या नहीं आना चाहिए मन नहीं आना चाहिए आगे पढ़िएगा तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आगे से कैसे उसमें जीवन बताया जब हम लोग माउथ से पाप के लिए मगर पाप से जब मैं अलग हो गया फिर कैसे फिर पाप में अपना जीवन बिताएंगे पढ़िएगा तीसरा हाँ। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया हाँ। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया उसका मृत्यु का बप्तीस्म दिया इधर आ गया बपतिस्मा के बाद है ना आप बपतिस्मा क्यों लिया आप बोलो बपतिस्मा क्या है बपतिस्मा लिया हुआ लोग है ना अगर कोई है इधर बपतिस्मा नहीं लिया हुआ हाथ खड़ा करें। कोई बपतिस्मा नहीं लेता शर्म करने की जरूरत नहीं है हाथ खड़ा कीजिए आप लोगों को जबरदस्ती आज बपतिस्मा नहीं दिलाएंगे दिन का बपतीस मां नहीं हुआ ठीक है कुछ कुछ लोग है जो बपतीस नहीं लिया बपतीस क्यों अभी जो लिया वो लोगों से सवाल है आप क्यों बपतीस लिया बेटा नौजवान लोग है ना आप लोग आप लोग क्यों बपतीस लिया बता पास्टर जी बोलने कारण बपतिस्मा लिया है क्या फिर क्यों बपतिस्मा लिया बपतिस्मा लिया है ना हा जोर से बोलो सबके लिए मरने के लिए शैतान के लिए भी मर गए आप शैतान के लिए भी मर गए पाप संसार और शैतान के लिए मर गया करके सचमुच में मार गए आप शैतान के लिए तो मर ही नहीं सकते हम तो हमारा पीछे पड़ा। वो कभी नहीं मरेगा ठीक है ना वो हम लोग इधर से जाने के बाद भी वो रह जाए रह, इधर ही रहेगा उसको मालूम है अग, अगला अगला किस किस को पकड़ना है ना कल बोल रहा था ना अगला में इसको क्या करूंगा हाँ इसलिए ध्यान से रहना आगे आप लोग बोलिएगा हम लोग बस में क्यों लिए आप लोग पाप के लिए मर गया आप लोग बोले बाकी जो पीछे के, पीछे जो लोग हांजी समर्पण है कौन क्या समर्पण है मसीह के लिए जीना है आगे और, और कोई बोलो बैन लो पीछे तरफ सो तो नहीं रे आप लोग पीछे जो बैठे हुए लोग हैं बोलो बोलो हांजी क्या बोले भैया पुराना इंसान को दफन करना वो तो हम लोग बहुत बार रटने वाला एक बात है लेकिन आप अपने आप को देखो दफन किया है या अभी भी आपके साथ है आप बोल बोलना अभी है आपके साथ <laughs> दफन किया तो भी क्या है हमारा साथ ही समझ में आना ये बपतिस्मा अच्छी तरह ध्यान रखना जब हम लोग क्रूज के पास जब हम लोग आ गया है ना जब हम क्रूज के पास जब हम आ गया है हमने क्या किया है अपने आपको उस क्रूज के पास अपने आप को समर्पण किया कल आप देखा होगा वो फिल्म आपको याद है ना मुसाफिर वो जो क्रूज के पास आकर मुसाफिर क्या बोल रहा है hey, हे परमेश्वर प्रभु मैं पापी हूं मुझे क्या कर दे माफ कर दे मैं पापी हूं मुझे माफ कर दे आप मेरा प्रभु होकर मुझे चला करके जब आप सच्चे दिल से उस क्रूस के पास आकर जब आपने प्रार्थना किया विधि किया उस वक्त परमेश्वर ने आपको पाप से चुड़ाया और आपके सारे पापों को क्या कर दिया है साफ कर दिया आप पाप में मरे हुए थे आप, आपको एक नया जीवन दे दिया क्या दे दिया परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें क्या मिला नया जीवन मिल गया अभी मैं एक नया व्यक्ति हो गया मैं क्या बन गया गया है एक नया व्यक्ति हो गया। जब नया व्यक्ति हो गया तो अभी मैं अपना स्वयं इच्छा से मैं क्या कर रहा निर्णय ले रहा हूं देखिए नया जन्म पाने के बाद मैं स्व इच्छा से मुझे मालूम है मुझे अभी पुराना में नहीं चलना ये जो नया जीवन में मुझे चलना है करके जब मैंने निर्णय ले लिया अंदर किधर निर्णय ले लिया मेरा मन में मैंने निर्णय लिया प्रभु मुझे आगे से उस पाप का रास्ता में नहीं चलना है मुझे आपके द्वारा मिला हुआ इस जीवन का रास्ता में चलना है आप में ही रहना है आप मुझ में जीवित रहना जब मैं और आप जब समर्पण किया दिल से उस समर्पण का एक बाहरी प्रकटीकरण है बपतिस्मा समझ में आ रहा है ना बपतिस्मा क्या है आपने अंदर लिया हुआ उस निर्णय का एक बाहरी प्रकटीकरण है पहले आप ये नहीं समझने की आप पहले ही क्या कर दिए बपतिस्मा लेते वक्त आपका पुराना मनुष्य पाप के लिए मर गया नहीं उस समय नहीं मरते पहले ही क्या हो गया आपका मन में ये इच्छा आपने ये निर्णय लिया है आपके अंदर जब जीवन आ गया आपको उस पुराना रास्ता के लिए आपका मन में क्या आ गया? घृणापन आ गया आ आ गया नहीं आ गया। और आपके अंदर इच्छा क्या आ गया प्रभु मुझे नहीं करना है, उस पुराना रास्ता में क्या नहीं करना है? चलना ही नहीं आगे मेरा ये जो जीवन आपने मुझे दिया है पिता मुझे आपके साथ चलना है मुझे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है मुझे मसी के साथ मुझे क्या करना है जीना है मैं मैं अपने इच्छा के लिए क्या नहीं करूंगा जीऊंगा नहीं ऐसे जब मैं निर्णय लेने के बाद मैं पानी में क्या करता हूं ये मसीह के बाद मैं इच्छा से यीशु मसीह का मृत्यु में अपने आप में क्या करता हूं शामिल हो जाता कल जब क्रूस के पास जब मैं आया तो मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ क्या ही किया था मैंने सिर्फ प्रार्थना किया मैंने अपने पापों को मान लिया यीशु को प्रभु करके मान लिया उधर कार्य कौन कर रहा था परेश्वर ने मुझे क्या कर दिया आजाद कर दिया है ना समझ में कौन आजाद कर रहा है यीशु मसीह परमेश्वर मन यीशु मसीह में होकर मुझे क्या कर दिया अपने में ही मेल करा दिया है मेल कर दिया है और उस क्या? मुझे पाप से जब छुटकारा मिला जब मैं अभी अपने आप में जब कड़ा है पाप से अलग होकर जब मैं कड़ा है अभी मैं स्वयं इच्छा से निर्णय लिया कि आगे से मुझे पुराना रास्ता नहीं चाहिए ऐसे मैंने निर्णय लेने के बाद मैं पानी में मैं स्वय इच्छा से मुझे दबाव मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला कोई भी कोई नहीं बोला आपको यह करना पड़ेगा मैं अपना स्वयं से मैंने निर्णय लिया मुझे यीशु मसीह के साथ क्या करना है उस मौत में शामिल होना उस में शामिल होने का मतलब क्या है मैं पाप से हमेशा हमेशा के लिए क्या करना चाहता हूं विदा लेना चाहता हूं मैं कभी उसमें नहीं जाऊंगा अभी और आगे क्या लिखा है पढ़िएगा रोमी छह का उसका चार पढ़िएगा अतः उस, अगर, आ, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हम उसके साथ क्या हो गया बपतिस्मा में मैं यीशु मसीह के साथ क्या हो गया गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा आ, मरे हुओं में से जिलाया गया जैसे यीशु मरे हुए में जिलाया गया है वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले मैं भी मेरा पुराना जो रास्ते के साथ मेरा पूरा का पूरा जब मैंने उसके साथ मेरा विदाई हो गया है अभी मैं जब यीशु मसीह के साथ इस बपतिस्मा के साथ मैं यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है ये हो रहा है, जब मैं बाहर आते वक्त जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है वैसे वैसा ही मेरा पुराना जीवन के साथ मेरा पूरा संपर्क कटे हुए ये मसीह में ये होकर उस नया सा जीवन को मैं क्या कर रहा हूं? प्राप्त कर रहा इस पढ़ेगा उसका पांच पढ़िएगा क्यों यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं उसके साथ जुट गया अगर बपतिस्मा के साथ अगर जुट गए तो तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी आ, जुट जाएंगे हाँ आगे पढ़िएगा छ पढ़िएगा हम जानते हैं आ, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके स्रूज पर चढ़ाया गया मैं विश्वास करता देखिये ये मसी जीवन विश्वास का जीवन है मैं विश्वास करता हूँ मेरा पुराना मनुष्य को मेरे ऊपर क्या नहीं है कोई हक अधिकार नहीं है मेरा यीशु मसीह के साथ मैं जब यीशु मसीह का क्रूज पर जब मैंने विश्वास किया है उस विश्वास के द्वारा मुझे क्या मिला है नया जीवन जब प्राप्त हुआ है यीशु मसीह का उस नया जीवन के द्वारा पुराना मनुष्य का जो मेरे ऊपर जो दब, दबाव था जो मेरे ऊपर राज कर दे वो हमेशा के लिए क्या हो गया है हो गया। उस विश्वास में रहकर मैंने क्या करना है आगे बढ़ना है आगे पढ़िएगा ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे हम आगे को किसका दासत्व में नहीं रहना है पाप का दासत्व में नहीं रहना क्योंकि जब मैंने यीशु के साथ एक हो गया मृत्यु के साथ और जी उठने भी नया जीवन में यीशु मसीह के साथ मैं जी उठा है मुझे जिलाया गया स्वर्गीय स्थानों में जब बिठाया गया है अभी मैं पुराना पाप को मेरा जीवन में राज करने नहीं देना लेकिन आप अपने आप को जरा देखे हमारा जीवन में हमारा हम यशु मसीह को चिड़ा करके स्वीकार भी किया हमारा बप्तिस्मा भी हो गया लेकिन क्या होते है, बहुत बार हम वही पुराना रास्ता में चल रहा है, हम अपने जीवन, है ना ऐसे होते है, नहीं होते है। उस का कोई महत्व ही हमारे जीवन में नहीं है अच्छी तरह ध्यान रखना बपतिस्मा का वो जो कार्य मैं पाप के लिए मर गया मैं मसीह मुझ में जी रहा है मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया है नया जीवन में मैं चल रहा ये जो घटना ये जो कार्य जीवन में एक बार होने वाला कार्य नहीं है सिर्फ बपतिस्मा का दिन एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है वो रोज मेरा जीवन में क्या होते जाना है पूरा होते जाना है अच्छी तरह ध्यान रखे बपतिस्मा का दिन आपने जो समर्पण किया आपने उस बातों को आपका जीवन में अनुभव किया लेकिन ध्यान रखे आप उधर ही कड़े नहीं होना है वो जो कार्य वो जो समर्पण आपने किया है परमेश्वर का काम जो उधर हुआ है वो आपका जीवन में रोज होते जाना है तब जाकर आप यीशु मसीह के साथ क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे उसके साथ पढ़िएगा उसका ग्यारह पढ़िएगा उसका ग्यारह पढ़िएगा ऐसे ही तुम भी तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए आ? मसी येसु में जीवित समझो मसी येसु में क्या कर मैं अभी जी रहा हूं कैसे जी रहा हूं मैं अपने आप नहीं जी रहा हूं कौन मुझमे जीवित है ये मसीह में मैं होने के कारण उस जीवन मुझ में मिल गया है इसलिए आज मैं जीवित हूं कैसे मैं अपना जीवन के द्वारा नहीं कौन मुझ में जी रहा यीशु मसीह मुझ में जीने के कारण उस स्वर्गीय जीवन में प्राप्त करने के कारण इस पाप भरा संसार में मुझे जीने के लिए क्या मिल रहा है शक्ति मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखे अगर मैं और आप पाप का दास में दास होकर पाप में जीवन बिताएंगे तो ध्यान रखना है कि यह स्वर्गीय जीवन हम में नहीं रहेंगे पाप और जीवन पाप किसको पैदा करता है आप बोलो पाप किसको पैदा कर मृत्यु को यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है जीवन मिला ध्यान रखना मृत्यु जीवन दोनों एक साथ नहीं रहेंगे ध्यान रखना पाप और यीशु शु दोनों आपका जीवन में एक ही समय नहीं रहेंगे या तो आप पाप के दास या यीशु मसीह के द्वारा आप क्या करते जा रहे जीवन पाते जा रहे या तो आप पाप के द्वारा उस मृत्यु को आप अपनाते जा रहे अपनाते जा रहे या आप दूसरी तरफ में यीशु के द्वारा किसको अपना क्या अपना रहा है स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करते जा रहे अच्छी तरह ध्यान रखना हमारा मसीह जीवन में हम बहुत बार क्या करते हमारे मसीह मसीजीवन का हल ताली बजाएंगे प्रार्थना करेंगे हमारा क्या हो जाएगा हमारा उद्धार हो जाएगा नहीं इसलिए हमने कल भी वो आय पढ़ा एक और बार पढ़िएगा योहन्ना आठवा अध्याय कल जो हमने पढ़ा वो आय पढ़िएगा योहना आठ का आठ का चौदीस थर्टी फोर थर्टी एक और बार पढ़िएगा का यीशु मसीह क्या बोल रहे को बोल रहा है। इसको हल्का ना ले यीशु ने बोला आकाश टल जाएगी पृथ्वी टल जाएगी मेरे क्या नहीं करेगा वचन कभी नहीं ये वचन कभी नहीं टले वचन, वचन का ये एक एक शब्द हमें क्या करेंगे न्याय करेंगे पढ़िएगा उसका थर्टी फोर थर्टी फाइव यशु ने उनको उत्तर दिया यीशु ने उनको उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं। दो बार मैं तुमसे क्या कर रहा हूं सच सच बता रहा हूं मतलब ये बात कभी भी क्या नहीं होगा ठलेगा नहीं दो बार बोल रही है यीशु मैं तुमसे क्या कर रहा हूं सच सच बता रहा हूं आगे पढ़िएगा कि जो कोई पाप करता जो है, कोई पाप करता मैं पाप का दास है वो पाप का क्या है दास है आगे दास सदा घर में नहीं रहता दास सदा घर में नहीं रहता पुत्र सदा रहता है पुत्र सकल आपने देखा है दास और पुत्र का फर्क क्या है ध्यान रखना अगर आप पाप करते रहेंगे तो किसका दास हो आप परमेश्वर का संदान नहीं किसका दास हो पाप के दास अगर आप परमेश्वर का मर्जी को अपना जीवन में पूरा करते जाएंगे तो जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा सामने नमूना देकर स्वर्ग से आवाज सुना है यह मेरा प्रिय पुत्र वो ही प्रिय पुत्र के वो आवाज कौन भी सुन सकता है मैं और आप भी सुन सकता आपने कल देखा यीशु मसीह पहलौटा वो शब्द देखा है ना हमने देखा आदम के द्वारा पहले आदम के द्वारा कैसे आ गया आखिरी आदम के द्वारा कैसे जीवन आ गया वो सब देखा ना सुबह का सेशन में भी देखा इसलिए हमने ध्यान रखना जब ये अगर प्रिय पुत्र बन गया पिता का इच्छा पूरा करके आज्ञाकारिता के द्वारा प्रिय पुत्र बन गया तो मैं और आप भी क्या बन सकता है प्रिय पुत्र बन सका है परमेश्वर क्या चाहते हैं पढ़िएगा उसी कैसे एफ एसी चार अध्याय अगर किसी को अगर इस बात में अगर समझ नहीं आए क्योंकि यह आखिरी सेशन है इसके बाद मेरा क्लास में अगर कोई को, किसी को सवाल है आप सकते हैं क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये विषय आप लोग को समझ में आए ये पूरा विषय आप लोग को नई सिखा रहे ये विषय आप लोग को समझ में आना अगर इसलिए आपको समझ में नहीं आए तो आप हाथ कड़ा कर सकते सवाल पूछ सकते है ठीक है ना पढ़, पढ़िएगा एफ एसी चार अध्याय उसका ग्यारह पड़ेगा चार का आरा से उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को नियुक्त करके भविष्य नियुक्त, नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके नियुक्त करके जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए लेकिन जिससे जिससे क्या लिखा है पुत्र लोग क्या होना है सिद्ध होना है आगे और सेवा का काम किया जाए आ, सेवा का काम किया जाए आगे और, और मसीह की दे उन्नति पाए मसीह की दे उन्नति पाए और आगे जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक शुद्ध मनुष्य और एक ध्यान से पड़ेगा हमारा विषय कैसा संबंधित वो भाग वही भाग हम ले रहे एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए सिद्ध मनुष्य बन जाए असली में ना बन जाए करके बन जाए ऊपर से जो उसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो हम आएंगे इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट मैन अंड टू द मेजर ऑफ द स्टेचर ऑफ द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट इधर लिखा है हम सिद्ध मनुष्य क्या करना है बन जाए आगे क्या लिखा है उसके आगे है और मसीह के पूरे डील डॉल तक मसीह के डील डोल तक हमने क्या करना है बढ़ना है जो मसीह के डील डोल तक बढ़ते हैं जो ये है ना कल से हम लोग पहला दिन से हम वही देख रहे हैं ना मसीह के डील डोल येष मसीह के डील डोल तक अगर आप बढ़ेंगे तो ही आप क्या बन सकता है सिद्ध मनुष्य बन सकता है अगर आप सिद्ध मनुष्य बनेंगे तो रोमी आठ में हमने क्या पढ़ा है पढ़िएगा रो आठ फिर से आइएगा रोमी आठवां अध्याय उसका चौदह पंद्रह ये सब आयते हमने बहुत बार पढ़ा बार बार आपसे क्यों पढ़वा रहे ताकि ये बात आपके अंदर गहराई में बैठना है रोमी आठवां अध्याय उसका पढ़िएगा उसका सोलह पढ़िएगा सोलह सत्रह आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही देता है कि कि हम परमेश्वर की संतान हैं हम परमेश्वर की संतान है, की है और यदि संतान है अगर यदि संतान है तो वारिस भी तो वारिस भी हम अच्छी तरह ध्यान रखना हमने आज सुबह हम आज भी सुबह भी देखा था समान का मतलब छोटा बालक रहेंगे तो आप समान है ना सुबह भी हमने देखा ना अगर बालक रहेगा तो आप किसके समान, किस समान है दास के समान है बहन लोग को याद है या नहीं पीछे बैठे हो बहन लोग आप लोग इधर ध्यान दे अगर आप छोटा बालक बनके रहेंगे तो आपको परमेश्वर क्या बुलाएंगे आप किसके सामान हो और आपका लिए दूसरा नाम क्या है सुबह एक और नाम हम देखा ना अगर आप छोटा बच्चा बनकर रहेंगे दूध पीते रहेंगे तो परमेश्वर के आत्मा आपको एक नाम से बुलाए रहना, कौन सा नाम है ले पालक नहीं है ले पालक दूसरी बात है बताओ क्या क्या नाम से क्या नाम से बुला रहा है, है? पाप के दास नहीं भूल गया आप लोग इतना पहला कोई चार अध्याय निकालो इतना जल्दी भूल गया पहला तीसरा तीसरा अध्याय अध्याय पढो पढो पढो पढो क्या पहले से से इतना जल्दी भूल गया भूल गया गया आप लोग लोग है है ना ना का थोड़ा सा खाना खा एक हे hey भाई नहीं बोलना बहन लोग बोलेंगे बोलेगे हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से हाँ परंतु जैसे शारीरिक लोग और उनसे जो मसीह में बालक है, आ, में बालक, नाम क्या है? शारीरिक लो, क्या है शारीरिक है आप आत्मिक नहीं परमेश्वर का संतान नहीं है में क्या है बालक के उनके अंदर का जो आगे का कूबी भी हमने सुबह देखा था कैसे कैसे होता है ना उनका स्वभाव कैसे है वही पुराना स्वभाव भी क्या करते झगड़ा ये सारा कुछ सब कुछ उसके अंदर है उन लोगों को परमेश्वर की आत्मा क्या बुलाते हैं शारीरिक या बालक लेकिन संदान होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यीशु का डील डोल तक आपको क्या करना है बढ़ना है जो यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के समान उस डील डोल तक बढ़ेंगे वो क्या भी होंगे पढ़िएगा उतरा पढ़िएगा उसका आठ का सत्रह रोमी आठ का सत्रह रोमे आठ का सत्रह रोमन सेट सेवेंटीन और यदि संतान है यदि संतान है तो वारिस भी तो वारिस भी अगर संतान है तो ध्याग ना नया जन्म पाया बस सब लोग वारिस नहीं है कौन ही होगा संदान संदान कौन है संतान कौन है उस डील डोल तक बड़े, बाकी सब क्या रहेगा बालक बनकर रहेंगे सब आप सोचो ध्यान रखना आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप संतान कर रहेंगे छोटे बालक बनकर रहेंगे आप बोलो आप अपने आप को सोचो मैं बहुत बार हमारा एक बार हमारे उधर भोपाल में बता रहे थे अगर आज का हमारा हालत देखे हम तो बोलते हैं हम वारिस से हमारी आत्मिक हालत को जरा देखेंगे तो हमारे अंदर स्वभाव है या नहीं है झगड़ा ये वो दुनिया भर की सारी क्या है तो आपका सारा स्वभाव हमारा अभी भी है ना हम उसके ऊपर क्या नहीं कहते हम हमको ध्यान नहीं हमको यीशु मसीह को स्वभाव में बढ़ने की इच्छा ही नहीं है हमको पाप का मजा लेते हैं हम क्या करते रहते हैं वही मजा लेते रहते हैं ध्यान रखना ऐसे लोग कैसे रहेंगे वचन में क्या लिखे वो सब क्या है बालक है आप बोलो ये बालकों को प्रभु सिंहासन में बिठाएंगे बालक जो जिसको अपना कपड़ाई ढंग से संभालना नहीं आते उस कैसे बिठाएंगे सिंहासन में सिम्हासन में बैठेंगे तो क्या हो जाएगा ना अपना आपको संभाल पाएंगे या परमेश्वर का क्या भी नहीं है काम भी नहीं कर पाएंगे समझ में आ रहा है ना इसलिए ध्यान रखना अगर आप वारिस बनना है तो आप इसका डीलडोल तक बढ़ना है ध्यान रखना यीशु मसीह का डील डीलडोल तक बढ़ना है और आगे पढ़िएगा उसके आगे क्या लिखा है और मसीह परमेश्वर के वारिस परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस मसीह के संगी वारिस ध्यान रखना मसीह के संगी वारिस मतलब जो मसीह के समान है वो वारिस होगा हमारे लिए वो बार रखा हो आपका माल है एक किलो हम का एक किलो हम खरीदने के लिए कोई चीज खरीदने के लिए जाते है एक किलो का वो क्या रहता है वो वेट रहता है ना आप लोग देखा होगा ना कोई भी चीज को हम किलो नहीं बोलेंगे आप पहले देखेंगे वो जो वेट जो रखा है वो एक किलो है या नहीं देखते नहीं देखते वो जो वेट का जो वजन है ना दुनिया भर एक जैसा रहते वैसे ही आरिस के लिए परमेश्वर ने क्या किया है एक बार रखा हुआ है आप परमेश्वर का तुल्य होने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है लेकिन अब किसकी तरह होना है ये मसी की तरह येशु मसी जो मनुष्य बनकर आकर सिद्ध मनुष्य कैसे होना करके मुझे और आपको क्या कर दिया है अपना जीवन के द्वारा दिखाया बचपन से लेकर हम जाने तक यीशु मसीह के जीवन में यीशु दिखाया आपको मालूम है छोटे बालक होते का तीस साल तक किधर रहा यीशु ने तीस साल तक किधर रहा यीशु माँ बाप के क्या रहा अधीन अधीन रहने का मतलब क्या होता है आप बोलो अधीन का मतलब लेकिन हम लोग का जीवन हम तो बोलते हैं हम मसीह के साथ संगी वारिस है हम लोग क्या करते हैं आप अच्छी तरह ध्यान रखना ये मरियम और यूसुफ को बना बनाने वाला कौन है परमेश्वर मतलब यशु कौन है इमान्युअल है ना ये येशु ईश्वरित्व ये में देखेंगे तो इनका क्या है सृष्टि करता है लेकिन ध्यान देखिएगा कभी भी यीशु मसीह का उस हम उस नम्रदा को जरा देखे कभी भी कोई भी बातों में उस मरियम को और यूसुफ को या भाई बहनों को कोई भी बातों में ठोकर नहीं दिलाए ले, लेकिन हम अपना जीवन में जरा देखे हम विश्वास में आने के पहले टीके हम बहुत अपना मन मर्जी से चलते थे विश्वास में आने के बाद भी कितनी बार हमारा कामों के द्वारा माँ बाप को ठोकर पहुंचा है हुआ नहीं हुआ है फिर हम क्या बोलते हैं हम किसका संधान है आप लोगों का नौजवानी का जीवन आप लोग ध्यान रखना हमेशा किस देखते चले यीशु को देख के चले यीशु ने कैसे हपल रहा है उस घर में जिधर क्या नहीं है भाई बहन आपको मालूम है यीशु मसीह जब तीस साल की उम्र में उस घर छोड़ के जब सेवगा के लिए निकला है भाई बहन कोई यीशु मसीह के साथ में आए थे क्या कोई भाई बहन आए यीशु मसीह के साथ हम कहीं भी उनका विवरण नहीं पढ़ते हैं तब सोचो उन लोग कई टेढ़े मेढे होंगे है ना कितने टेढ़े मेढे होंगे फिर भी यीशु मसीह क्या नहीं किया अगर हम अगर यीशु का जगह में होते तो स्वर्ग से आग होता उनको क्या करना था भसम कर देना था उनका हाथ पैर तोड़ के कर देते एना? आपको मालूम है ये मसीह अद्भुत काम कर सकते थे है ना येसु मसीह अगर हम येसु का जगह में होता तो हम घर में ही पहले क्या करेंगे थोड़ा सा अगर उधम मचा के फिर आएंगे किसके पास युद्धा स्क्रियता को देखे जैसे मैंने सुबह का सेशन में बोला हम क्या करेंगे पत्रस को बोलेंगे जरा ध्यान देना बीस बीस में युद्धा का जरा मालिश करके हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे हमारी आदत वैसे है लेकिन ऐसा नहीं होना हम ध्यान रखना है कि हम यश्मी का समान बनने का मतलब क्या है मेरा जीवन के द्वारा किसका महिमा प्रकट होना है परमेश्वर का महिमा प्रकट होना जैसे के परमेश्वर का महिमा जगत ने किसके द्वारा देखा है यीशु यीशु मसीह मसीह के द्वारा देखा हमसे क्या बोले तुम जगत के क्या हो ज्योति हो है ना ऐसे बोला ना तुम जगत के क्या हो ज्योति ज्योति का मतलब मैं और आप इस अंधेरे भरे हुए संसार में किसका ज्योति को दिखाना है परमेश्वर का ज्योति को दिखाना है आपको मालूम है हमारे जीवन में बहुत बार हमें आने वाला दिक्कत क्या होता है हम ज्योति को फैलाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो इच्छाएं है बहुत बार उस ज्योति को फैलाने के लिए क्या करते रुकावट बना देते बहुत बार उसके कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर भी कितना दुखी है हम अपने आप को जांच के जरिए देखें हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर आई किसके लिए हमें किसका डील डोल तक बढ़ाना है किसका डीलडोर तक बढ़ाने के लिए आया मसीह का डीलडोर तक लेकिन कितने बार हम पवित्र आत्मा को दुखी करके रहे कितने बार कितने बार हमारा जीवन के द्वारा हमारा चाल चलन के द्वारा हमारा बातचीत के द्वारा अगर हम पवित्र आत्मा को दुखी करते रहे तो क्या ये पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग ले जाएंगे हमें स्वर्ग में ले जाने वाला कौन है हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों माया है मुझे और आपको लेके जाना है स्वर्ग में लेके तुरी फूंकते वक्त हम अपने आप नहीं जा सकते हमें ले जाने वाला कौन है पवित्र आत्मा है अगर इधर ही हम अगर पवित्र आत्मा का आजाओं को नहीं मानते हैं हम अपना मनमर्जी में चलते हैं अगर हम पाप का दास बनकर रहते तो क्या पवित्र आत्मा हमें ले जाएंगे पवित्र आत्मा रहने दो इसको लेके जाना ना इधर ही रहने दो उसका कोई जरूरत नहीं इतने साल में इनके अंदर रहा मैं इतने साल इनको बार बार चेतावनी देता बचन के द्वारा प्रभु के दास लोगों के द्वारा घटनाओं के द्वारा मैं इनसे बातें करता रहा लेकिन एक बार भी ये मेरा सुना नहीं ये किधर नहीं आना है स्वर्ग में आना ही नहीं ध्यान रखे ऐसा ना हो कि तुरी फूकते वकत हम इधर ही रह जाए ऐसे ना होने दे पाप के साथ ना केले हम किसका डील डॉल तक बढ़ना है यीशु मसीह का पढ़िएगा एक और हमारा हमारे बेनायत को पढ़कर हम अभी प्रार्थना करें रोमी आठ का एक और बार पढ़िएगा क्योंकि जिने उसने पहले से जान लिया है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है पहले से ठाया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो बैतना का उसका पुत्र के स्वरूप में हो अभी हम अपने आप को जांचने के लिए जा रहा है क्या मैं उस पुत्र का स्वरूप में बढ़ रहा है या नहीं अब ये प्रार्थना करने के पहले अगर किसी को कोई सवाल है तो दो मिनट के लिए आप लोगों को सवाल का समय है ताकि आगे ये जो विषय का फिर आगे क्लास नहीं इसलिए को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं इतना जो हमने सीखा विषय अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते किसी को मसीह का देखे मैं आपको यश मसीह का ईश्वरत्व मनुष्यत्व पूरा खोल कर नहीं दिया सिर्फ हमने ये मसीह का मनुष्यत्व ये मसी का मनुष्यत्व ये भी हम खोलेंगे तो उसमें भविष्यता महायाजक ये सब बहुत सारे बात उसमें आ रहा है वो कोई बात में हमने ही गया। सिर्फ हमने क्या देखा